IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है यह श्रृंखला अक्षर की कहानी आज का अक्षर है ग तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग से गवैया भैया सा पाहीरोन चले सा पानी आज भैया कौन सी कहानी सुनते हैं कितने अच्छे से सुनाते है ना बच्चों कैसे हो तुम शाबाश बस इतने सारे बच्चे आए <laughs> सारे के सारे कहानी सुनना चाहते हैं <laughs> लेकिन पहले मेरा सवाल है आपसे कि ग से क्या होता है गाय ग से क्या बात है गधा तो ठीक बच्चों आज हम जो कहानी सुनेंगे ना वो एक गवैया गधे की ही कहानी है और नाम है ग से गवैया ये गवैया क्या होता है यानी कि जो गाना गाता है हां गाना गाता है शाबाश तो इसी बात पर बजाओ तालियां तेरी मम्मी भी गाना गाती है अरे वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है हां तो बच्चों आज हम ग से गवैया की कहानी ही सुनाते हैं आपको एक गांव में कहीं से दो मित्र आए मित्र यानी दो उस छावा छावास हां तो बच्चों एक था गधा और एक थी गाय ग से गाय और ग से गधा।, गधा और हां गाय जो होती है वो कैसे रंभाती है कैसे बोलती है हां हां तो बच्चों होता यह है कि गधे को गाना गाने का बहुत शौक था जब उसका पेट भरा होता तो वो मजे से देर तक गाना गाता और तेज आवाज में जब वो गाना गाता तो दूर-दूर तक उसकी आवाज पहुंचती थी ऐसे हां तो बच्चों इसी तरह वो गाना गाता और हां गाय को गाजर और गधे को गोभी बहुत पसंद थी गधे को ग से क्या पसंद था गोभी गाय को ग गा से क्या पसंद था गाजर गाजर गा से गाजर शाबाश अच्छा एक दिन बच्चों गोभी का खेत देखकर गधे का मन बहुत ललचाया उसने कहा मैं तो यहां पेट भरकर गोभी खाऊंगा और मज़े से काना गाऊंगा लेकिन बच्चों गाये ने कहा आ, देखो गधे तुम किसान से पूछ कर गोबी ले ना कहीं चोरी करके गाना मत गाने लगना नहीं तो बहुत पिटाई होगी पर बच्चों गधा भला गाय की बात कहां मानने वाला था हैं सो वो नहीं माना गधे ने पेट भरकर गोभी खाई क्या खाई गोभी ग और फिर लगा गाना गा रहे जोर से हा हा हा गधे का ग से गाना किसान ने सुना तो उसे ग से बहुत गुस्सा आया उसने उसने और कथा लगा और तब मार खाकर गधे को अपनी गलती समझ में आई ग से गलती गधे ने किसान से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी चोरी नहीं करेगा कर दो आगे कभी चोरी नहीं करूंगा और पता क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद बच्चों गधा और गाय दोनों गांव छोड़कर भागे भागो, भागो। भागो, भागो। बागो, मेरे कहा था न तुझे, चोरी मत करिया, बागो, बागो, बाग, बाग, बाग। गाई और गदा दोनों गाउं छोड़कर भागे, और अब गदे को ये बात समझ में आ गई थी, कि चोरी, नहीं करनी, करनी चाहिए गंदी बात भी होती है हां शाबाश गंदी बात भी होती है कुछ नहीं लेनी चाहिए किसी के मेहनत का फल होता है वो हां बेटा शाबाश तो अब आज की कहानी तो यहीं पे खत्म अब मैं चलूं आज कल भी आएंगे ना हां हां बच्चों बिल्कुल आऊंगा कल फिर आऊंगा और एक नई कहानी लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए नमस्ते बाय बाय खुश रहो बच्चों बाय बाय tha tha ek thi gaen kahi main ke tum jaan bhar kar pet mein gobhi khaam mase uda kal panagam गेजू गेजू लगा वो गाने लगा किसान को गुस्सा आने लगा किसान को गुस्सा आने गाते गधा गवैया गुस्सा गाते गला और गाते गाने कोई गधे की खूब पिटाई चोरी भूला मोर जखाई गए का तब पांव से भागे गाय के पीछे गधा था आगे बात गाय की कठिन मन ये थी गगगा की कहानी ये थी गगगा की कहानी ये थी गगगा की कहानी ये थी गगगा की कहानी गा से गवैया अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम कलाकार